हम लोगों के प्रणाम करने पर माँ बोली बैठो बेटी सुधीरा दीदी से माँ ने कहा अच्छी तो हो बेटी स्कूल की अभी छुट्टी हुई ये लड़कियाँ तुम्हारे पास पढ़ती हैं सुधीरा दीदी हाँ माँ ये हमारे पास पढ़ती हैं माँ लड़कियाँ अच्छी हैं मुझे दिखा कर यह किसकी लड़की है अच्छी लड़की है सुधीरा दीदी यह एक ब्राह्मण की लड़की है पास ही घर है इन सब बातों के बाद माँ ने कहा कुसुम पढ़ो ये लोग सुनेंगे। उन्होंने पढ़ना शुरू किया शायद वह किताब कृष्ण चरित्र थी कृष्ण का दही दूध निकालकर खाने का वर्णन सुनकर माँ और दूसरे सभी लोग खूब हंसने लगी और कहने लगी कैसा नसखल बालक थोड़ी देर बाद ही हम लोगों की गाड़ी आ गई माँ ने कहा तुम लोग क्या अभी ही जाओगी थोड़ी देर और बैठने से क्या अच्छा ना होता सुधीरा दीदी का उत्तर सुनकर वे बोली अच्छा तो सवेरे सबेर सवेरे आना बेटी प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम लोगों ने माँ को प्रणाम कर विदा ली माँ ने कहा ठीक है बेटी फिर आना और एक दिन शाम को सुधीरा दीदी मुझे लेकर माँ के घर गई माँ चौकी पर एक चटाई बिछा कर थी मुझे देख कर बोली बैठो बेटी हम लोग प्रणाम करके बैठी माँ तुम लोगों के स्कूल में छुट्टी हो गई कितना बजा है सुधीरा दीदी आज हम लोगों की सुबह सुबह छुट्टी हो गई अभी साढ़े तीन बजा है इसलिए इन लोगों को लेती आई माँ अच्छा किया बाद में एक लड़की की बात उठी माँ ने कहा देखो न बेटी कहती है ससुराल नहीं जाएगी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 माँ के घर आई माँ चौकी पर लेटी थी हम लोगों को देखकर कर योगेन्द्र माँ ने कहा इतनी रात को तुम लोग कहाँ से आ रही हो माँ ने पूछा कौन आया है योगेन्द्र माँ ने कहा सुधीरा आई है सुनकर माँ उठ बैठी हम उन्हें प्रणाम करके बैठी माँ इतनी रात को कहाँ से आ रही हो सुधीरा दीदी आज इनको लेकर दक्षिणेश्वर गई थी आरती देख लौटते रात हो गई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 सुधीरा दीदी हाँ माँ देख आई हूँ आज भी सामने की ओर टाट से घिरा हुआ है सीढ़ी के नीचे एक चूल्हा है और मछुआरिनों की टोकरियाँ आपके उस बरामदे में रखी हुई है मैं लड़कियों से आपकी बातें कह रही थी कि किस तरह आप उस कमरे में रहती थी अच्छा माँ आप किस तरह उस कमरे में रहती थी कोई कष्ट नहीं होता था माँ शौचालय नहाने के लिए ही कष्ट होता था समय पर शौच न जा सक पाने के कारण बाद में पेट की बीमारी हो गई और वे मछुआरिनों ही मेरी संगी थी वे उसी बरामदे में अपनी टोकरियाँ रखकर गंगा में नहाने जाती मेरे साथ कितनी ही बातें करती और जाने के समय टोकरियाँ ले जाती रात में मछुआरे लोग मछली पकड़ते और गाना गाते मैं सुना करती ठाकुर के पास कितने ही भक्त आते